दानी समाधे है परम प्रयोजन महा कौन प्रयोजन बता दिया था क्या है शुद्धो धर्मो विवर्धते अवांत्र फल बता दिया था अब मुक्ति फल बता रहे अमुना वासना जाले निशेषम प्रापीते समूलोन्मूलि पुण्य पापाख्य कर्म संचनावासना जाले अमुना मैंने समाधि ना इस समाधि के द्वारा वासना वासनाचाल्य निशेषम प्रविलापित अहकार ममकार कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप अभिमान हेतु हेतुभूता ज्ञान विरुद्ध संस्कार समूह है वासना उन वासनाओं की पूर्ण रूपेण निशेषम पूर्ण रूपेण प्रविलापित मन विनाशित कैसे नाश किया निशेषम समूल उन्मूलित जड़ सहित जड़ मूल सहित उसको नाश कर दिया गया पुण्य पाप पापाख्य वासना जाल कैसा है पुण्य और पाप का समूह रूपा है कर्म संचये, संचित कर्म उन संपूर्ण को नष्ट कर दिया अमुना समाधिना अमुना मैंने समाधिना वासना जाल क्या है अहंकार ममकार कर्तृत्वादिमान ज्ञान ज्ञानविद्ध संस्कार समूह अहंकार ममकार का कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व का कारण अभिमान आदि का कारणभूत जो ज्ञान का विरुद्ध है ऐसे संस्कार समूह का नाम या वासना चल लेना वे सब निशेषण ये तथा विनाशीते वह पूर्णतया मिट जावे जैसे वैसे आपने इस ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया समाधि के द्वारा नष्ट कर दिया है केवल वासना चार ही नष्ट हुआ क्या वासना चार तो नष्ट हुआ संस्कार तो नष्ट हुए और वे कर्म भी नष्ट होंगे जो फल देने के लिए इंतजार कर रहे थे जो फल देने इंतजार कर रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं अभी हम भी फल देंगे इस जीव को बैठे हुए वो फल देना शुरू नहीं किए प्रारत नहीं संचे। इसे कहते हैं समूल पुण्य के कर्म संचय है संपूर्ण संचित कर्म समूल उन्मूलित मूल सहित तो मेथा बहुत जड़ सहित मैंने अज्ञान सहित जैसे नष्ट हो जावे उस प्रकार से आपने उन्मूलित उदरते उखाड़ फेंक दिया विनाशित साम के, के द्वारा नष्ट हो जाता है फलित का निचोड़ निष्कर्ष दे रहे हैं वाक्यम प्रतिबद्ध सत्क्षावभासी करामलगव अक्षक्यम प्रतिबद्ध सत्तम सारी वाक्य अप्रतिबद्ध होकर के सत्कर्म वासना उनके द्वारा जो आपकी समाधि की जो संस्कार के द्वारा जो संसार का संस्कार और वासना था वो तो नष्ट हो गया इसमें हम क्या कहते हैं संसार की वासना को नष्ट करने के लिए शास्त्र की वासना था और शास्त्र की भी वासना दूर करने के लिए महावाक्य की वासना और माक्य जो स्वरूपानुभूति करा देते हैं उससे जो कुछ विशेष वो भी खत्म इसलिए कह रहे हैं हाँ, सब प्राप्त परोक्षा भाषित प्राप्त परोक्षित्य पहले जो परोक्ष रूपे प्रकाशित था वही चीप्रम कृपा तत्व अब क्या हो गया करामल बोधम अपना ऐसे अप्रोक्षानुभूति का जन्म होगा इस समाधि से जिससे जो पहले परोक्ष था जीव्रमित्व तो वही अब करामल अपरोक्ष हो जाएगा प्राप्त मैंने पहले समाधि से एकादर्श धर्म एक रूपी निर्विकल्प समाज के पराकाष्ठा अवस्था में, उससे पूर्व जो जो परोक्ष था जीव्रमित्व का जो विचार वो सारे के सारे करामल के समान अप्रोक्ष ज्ञान रूपेण उत्पन्न हो जाता है वाक्यम तत्व से आदिवाक्यम अप्रतिबद्धम सत्कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहित सतिबद्धम प्रति सत्य मतलब क्या कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहित अप्रतिबद्धत पहले प्रतिबंध क्या है कर्म और वासना ये प्रतिबंध थे अब उन प्रतिबंधों के रहित हो गया अब प्रतिबद्ध इसकी व्या क्या कर रहे है? हैं कर्म वासना वासनाम प्रतिबंध रहितम सत्त कर्म वासना कर्म और वासना रूपी प्रतिबंधों से रहित होते हुए क्या हुआ प्राप्त परोक्ष जो पूर्व में प्राग्त पूर्व परोक्ष दया प्रकाशित तत्व परोक्ष रूप में प्रकाशित तत्व तो क्या था वह जीव प्रमे तत्व था वह कराम करोक्ष हाथ कावा आंवले को अंधावी दिक्कत समझेगा का बोलिए आंवला है अत्यंत परोक्ष हो जाता है ना उसी प्रकार से परोक्षात ब्रह्म अत्यंत अपोक्ष तत्वाभान समर्थम बोधम तत्व का औ की जो योग्य समर्थ ऐसा जो बोध है ज्ञान है उत्पन्न हो जाए प्रसूय जनयती लेकिन फिर परोक्ष ज्ञान में कोई फल नहीं है क्या अपक्ष ज्ञान का फल ही बता रहे हो परोक्ष तो ज्ञान में कोई फल नहीं है क्या तत्नी परोक्ष ज्ञान का भी, भी फल क्या फल परोक्ष ज्ञान सफल माहा परोक्ष ब्रह्म विज्ञान शाब्देश परोक्ष ब्रह्म ज्ञान इस जन्म में जो जानतर आपके द्वारा या कर आपके द्वारा जो किया गया पुण्य और पाप है वो परोक्ष ब्रह्म विज्ञान परोक्ष जीव ब्रह्म ज्ञान हुआ उसे क्या हुआ कैसे हुआ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में भी गुरुमुख के उपदेश पूर्वक तत्तम सितालीस शब्दों से वो ज्ञान हुआ मैं जो जीव हूं मई वह ब्रह्म हूं जीव और ब्रह्म हम दो अलग नहीं है हम एक है वही मई हूँ ऐसा जो परोक्ष ज्ञान हुआ गुरुमुख का तो तपस्या उपदेश के श्रवण के अंतर बुद्धिपूर्व कृतम पापम बुद्धिपूर्वक किया गया जो पाप है वो क्या हो जाएगा कृष्णं धत वन्य अग्नि के समान बुद्धिपूर्वक कृतम पापं सर्वं नश्य अब प्रश्न उठता है पाप नष्ट होता है आपने कह दिया तब पुण्य नष्ट नहीं होगा तो नहीं होगा कि हमें विचार करके देखना है यहां इस जन्म में किया हुआ बुद्धि जान करके आपके द्वारा किया हुआ कर्म वह कर्म भी इन प्रकार में भाजन करना पड़ेगा पुण्य कर्म वो दो कर दो एक कामना पूर्वक किया आपने और एक अकामना पूर्वक किया हुआ पुण्य कर्म है और दूसरा है पाप कर वस पाप पाप तो ऐसा चीज है जो जैसा भी करो कामना पूर्वक करो अकापूर्वको तेजरे देखो इनमें पुण्य कर्म जो कामना पूर्वक किया हुआ है वो नष्ट नहीं होंगे किंतु तो क्या हो जाएंगे हम तक शोधक हो जाएंगे और जो कामना पूर्वक किया हुआ है वह भी क्या हो जाएगा विवेकवश वा दग्ध बीजवत्त हो जाएंगे जला व बीज के समान निष्फल हो जाएगा विवेक जग गया जब आपकी सारी कामनाएं खत्म हो गई परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से विवेक होने के पर क्या हो जाता है कामनाएं खत्म आते वो कर्म भी निष्फल हो जाए दग्ध बीज के समान विवेक ज्ञान तो से वो नष्ट और प्राप्त कर ही रहे वो तो परोक्ष्मा तो नहीं हो रही है गुरु गोपने से विवेक प्राप्त होने से कामना पूर्व के वह कर्म भी आप क्या हो गया उस विवेक ज्ञान के द्वारा जल गया अतएव वो हो गए एक और पाप तो से नष्ट परोक्ष से ही जान जानकर जन्म किया हुआ वगल पाप कर्म नष्ट जब बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृष्ण व्याख्या देखिए देशिक मैं गुरु मुखात लुरुमुख से प्राप्त शाब्द मे तत्म से आदि आगम जन्य तत्म सदि जो श्रुति वाक्य जन्म्य परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है बुद्धि पूर्वक बुद्धिपूर्वक है ज्ञान था जान करके वह कर्म फल देने वाले कर्मे नहीं देने वाले पुण्य पाप है ऐसे समझ करके अवतर तथा कृतम कृष्णम समस्तम पापम वन्य बुद्धि समस्त कर्म व ज्ञान के, के द्वारा क्या हुआ कहते हैं वन्य के समान जलाकर जाता है ये परोक्ष ज्ञान का फल हुआ अपरोक्ष ज्ञान का मुख्य फल क्या है अब समाधि का अवांतर फल और मुख्य फल बता दिया और परोक्ष ज्ञान का फल और अब ज्ञान का भी फल बता दिया अप्रोक्षात्म विज्ञान शाब्दम देश संसार कारण ज्ञान तमसचंडास्कर भास्क, अपरोक्ष अपरोक्ष या हुआ कैसे अपरोक्षात्मिकोक्षिक पूर्वक लेना अन्य अप्रोक्षानुभूति लेना दूसरे के तरीके से प्राप्त अन्य साधनों से प्राप्त आत्मसाक्षात्कार को नहीं लेना है गुरुमुखोपदेश से श्रुत तत्व तत्व महाभ्यों से जन्य जो अप्रोक्षान वही अप्रोक्षानुभूति आपको क्या फल देता है कल संसार कारण संसार का जो कारण होता क्या अज्ञान रूप महानतम को भी नष्ट करने वाला वह अप्रोक्षक ज्ञान क्या है वो चंड भास्कर प्रचंड भास्कर के समान अंधकार को नष्ट करने वाला प्रचंड भास्कर के समान समझो ब्रह्मज्ञान, अज्ञान, महाविद्या कर देता है शाब्दम देशिक उसके इन शब्दों के शादिकपूरकता है शाद मने तत्मस्याक्यम आदेशिपूरक मने गुरुमुखा लोक्षा विज्ञान मैंने अप्रोक्ष आत्मनो विज्ञान अ आत्मनो जो आत्मा उसका आत्मनोविज्ञान संशय विपरीत अप्रोक्ष क्या आत्मविज्ञान क्यों कहते हैं कहा केवल आत्मविज्ञान न कहकर अप्रोक्ष विश्व जोड़ दिया ताकि निर्णय देने के लिए आपको संशय विपरीत रहित्ञान ऐसा जो ज्ञान तत्सार कारणतमस संसार कारण यद अज्ञानमस्त तो संसार कारण जो अज्ञान है तदेव तम वही उसका चंड भास्कर कालीन सूर्य उसके मध्यान्हस्कर भास्कर मध्यान्हीन भास ज्येष्ठमास्क का, मध्यान्हीन सूर्य के समान है ऐसा ज्ञान सुनिष्ठ कर देता है बाह्य तमस चंडस्कर अज्ञानतमस निवर्तन बाह्य अंधकार को प्रखंड भाषा नष्ट कर देता है उसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार को निवर्तन कर देगा यह इस ग्रंथ का पंच तत्व किया तत्व एक प्रकरण एक प्रकरण आपने पढ़ा है इसका ऐसी ग्रंथ यह ग्रंथ अपने आपने ग्रंथ परिपूर्ण है इस तरह से हमने छह ग्रंथ बनाया छह छोटे छोटे पुस्तक बना लिए थे और गुरु को दिया जितना खुश हो गए उस इच्छा को और विस्तार से समझाने के लिए और खुद उन्होंने नव लिख दिया और आगे कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं केवल पंच एक प्रकरण के चिंतन लगातार करोगे तो भी मोक्ष हो सकता है इसलिए ग्रंथाभ्यास महा इस पंच प्रति प्रकरण नामक इस ग्रंथ के अभ्यास करने का फल बता रहे इतं तत्व मन तत्वित संस्कृति बंध प्राप्त परम पदम नरो नव विधाय इस प्रकार से तत्वेक नामक किस प्रकरण का विस्तार विधान करके करके करके करके समझा मन को का ज्ञान को तोड़ करके परम पदम प्राप्त होती ये जीव जो है परम पद जो ब्रह्म पद है उसे प्राप्त कर लेता है न चिरा जिस क्षण यह अनुभूति होगा उसे क्षण प्राप्त करता है नहीं लगता है नरा नरा करता मनुष्य ब्रह्मत्म एक तत्व लक्षण से, से क्या है जीव ब्रह्म जो तत्व है उसको रोध प्रक्रिया में जीव ब्रह्म के तत्व निश्चय करते विवेकमे क्या कोश पंच का कोष पंचक से विवेचन कृत्वा, कृत्वा, तस्मिन्स्तत्वे, उस से गुरु शरण पूर्वक विधिवत्य मन को स्थिर करके विगलित संस्कृति बंध संसार का बंधन के कारण बोधा जो अज्ञान है उसे नाश करता हुआ अप्रोक्ष ज्ञान निवृत संसार बंद सन सं, ज्ञान के द्वारा संसार के प्रतिबंधन कारण को होकर के पदम ही वह अविलंब से ही प्राप्त कर लेता है सत्य ज्ञान आनंद लक्षण ब्रह्मिकातापर्य इस ग्रंथ के चिंतन करते रहोगे सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप का ब्रह्म ही वह हो जाता है आप इसके बाद भी अपरोक्षानुभूति नहीं हुई ना आपको इसीलिए अब दूसरे प्रकरण पढ़ेंगे द्वितीय पंचभूत विवेक प्रकरण दूसरा जो पंचभूत विवेक प्रकरण है भूतों पर चिंतन करें पंच महाभूत विवेक प्रकरण ना श्री भारती विद्यारण्य मुनीश्वर पंचभूत विवेकस्य व्याख्यान क्रियते मैया नत्वा श्री भारती तीर्थ रामकृष्ण नामक जो टीकाकार है वो कह रहे हैं श्लोक को मैं अपने गुरु जो इस ग्रंथ के निर्माता दोनों भाई श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि उन दोनों गुरुगुण को ईश्वर मने उन दोनों गुरुजनों को नमस्कार करके पंचभूतवेक नामक इस ग्रंथ का व्याख्यान मैया क्रिय थे व्याख्या टीका मेरे द्वारा किया जाता है सदैव पुरा सदव सौमेदमग्र आसद जगदुत्पत् यदगती अवा अवगंशकूत विवेकोधनाय उपोदघात भूतपंच विवक प्रतिजानी सदेव सौमित अग्र आसमे या श्रुति छात्र वो परिचित अध्याय दूसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र है सदैव स्विगम अग्रसित यह जगत पहले उत्पत्ति से पूर्व सत ही था और असद कैसे था एक, एक जाति विजाति और स्वगत भेद से शून्य रहित था ऐसा श्रुति जो कही है जगत उत्पत्ति है पूरा जगत उत्पत्ति से पहले जगत कारणम जो जगत का कारण है वो कैसा था सदरूपं अद्वितीयं एकं एव सद्रूपम वा सदरूप था अद्वितीय था एक ही था वह का नाम ब्रह्म है सुर ऐसा तो श्रुत्या सुलभ श्रुति से हमने सुना है त तो अवांग अवांगा ग्रंथ सुना हुआ है हमारे वाणीय मन का विषय नहीं होता है इसलिए स्वतः अवगंतुपात स्वतही बोध हो जाए अनुभूति में आ जाए यह संभव नहीं है इतना आसानी से हमारे अनुभव में आने वाला वो नहीं है क्या अपने ऊपर ऐसे जाल बना लिए बैठे हुए हैं उस जाल को खुद ही हम तोड़ नहीं पा रहे खुद के बनाए हुए जाल को खुद ही हम तोड़ नहीं पा रहे हैं अपने ही कृत मोह बंधन है अपने ही कृत अहंकार है अपनी अज्ञान से उत्पन्न सारी चीजें हैं और अपने को को। स्थिति है इस स्थिति में कहते हैं तो स्व अवगत में शिक्षा इसे स्वयं ही अपने आप अनुभव हो जाए प्रमुख ज्ञान हो जाए यह तो हो नहीं सकता था अतव तत्कार तथा उपाधि भूत इसलिए कार्य के द्वारा कारण को पकड़ाना चाहते हैं कार्य के माध्यम से कारण तक पहुंचाएंगे और कारण ही ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा इस दृष्टि कौन से उसके उस भ्रम का उपाधि हो भूत पंचक द्वारा भूत पंचक का विवेक द्वारा उस का बोध बोध कराने के लिए वो घातक तथा जो है ना एक तरह से प्रवेश कराने के लिए इस, इस, इस चिंतन में इस विचार प्रक्रिया में आपको प्रवेश कराने के लिए भूत पंच विवेक प्रतिज्ञा है भूत पंचकों का विवेक को प्रतिज्ञा करते हैं सदम श्रतमय यद तक पंचभूतावेकता बोधुम शक्यम तथोभूत पंचकम प्रविच्य सद अद्वैत शुता। सजाति विजाती स्वगत भेद रहित अद्वैत उस कारणबूत सद्ब्रह्म के बारे में सुना गया है जो उसको पंचभूत विवेक बोधुम उसका हम उसका बोध हम पंचभूत विवेकों के द्वारा करा सकते हैं इसलिए भूत कर हम विवेक करने जा रहे हैं इस पर कोई टीका नहीं लिखा सीधा सावधान आकाश आदि पंचान भूतान गुण तो भी ज्ञापन है पंचभूत गौण है वो क्यों अलग अलग हैं? आप पांच क्यों बोल रहे हो तीन क्यों नहीं बोला एक क्यों नहीं बोला पांच क्यों बोल रहे हैं पांच माने की जरूरत क्या है उनके गुणों का भेद बताना पड़ेगा पंचानाम भूतान आकाश आदि जो पांच भूत हैं, उनके गुण का भेद क्या पाना है गुणों के वजह से उनमें परस्पर जो भेद हुआ है उस भेद को बताने के लिए उन गुणों को हम पहले बताने जा रहे हैं गुणाहा पहले बताएंगे कौन से भूत में कितने गुण हैं और कौन से कौन से गुण स्पर्श रूप भूत रसौा एक द्वि त्री चतुर्णा व्योमादिशु क्रमा पहले पांच गुणे संसार में कौन से पांच स्पर्श रूप रस और गुण, भूत गुणा इमे यही इमे माने ये जो पांच है ये भूतों में रहने वाले पांचो गुण है तब पूछेंगे क्या पांचों गुण पांचों भूतों में रहेगा प्रत्येक में एक द्वित्री गुणा व्योमादि क्रमात् क्रम से समझो व्योमादि में क्रम से समझना है आकाश में एक ही है शब्द मात्र वायु में दो शब्द स्पर्श और अग्नि में तीन शब्द स्पर्श रूप जल में चार शब्द स्पर्श रूप रस और अंत में पृथ्वी में पांच शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ननु नएके गुणा किम सर्वेशा कुछ एक ही एक गुण आ, तो जो पांच गुण के नाम अपने, Me, पाँच पाँच एक -एक की अपने सभी एक -एक में माने जा सकती है। में तो नहीं, नहीं। प्रत्येक गिना है एक एक में एक ऐसा भी नहीं है कम से समझो पहला में दूसरा में दो तीसरा में तीन चौथे में चार पांचों में पांच ऐसे तो पंचीक करने के बाद होगा सारा, तो हो सारा गुण सारे में एक में दूसरे में दो आ जाता है कारण का अपना कारण का गुण आ गया और खुद एक अपना गुण हो गया तो अगले कार्य पैदा हुआ तो दो कारणों से दो पूर्व कारण है ना उन दोनों से आया हुआ गुण उसमें आ जाएंगे और खुद का एक होगा चौथा में पूर्व का तीनों आ गए और खुद का चार हो गया पांचवा तप पृथ्वी उसे पूर्व चारों आ जाते हैं और खुद का अपना बन हो जाता है तदेव प्रकारांतर विषय महाराज कैसे हमें तो में शब्द नहीं दिखाई देता है आपने तो अग्नि में भी शब्द बोल दिया स्पर्श भी है स्पर्श तो समझ में आती है, है? यह कैसा उस अग्नि में भी शब्द भी है क्या वायु में शब्द किसने देखा तब कहते हैं हम अनुकरण करके आपको बताएंगे सभी नहीं होता है प्रतिध्वनिर्वेद शब्द वायोवीसी शब्दनम अनुस्नाशित स्पर्श वन भुग भुगुन ध्वनि वुगु भुग ध्वनि प्रतिध्वनिर्वेद शब्द वेत मन आकाश में शब्द एकमात्र गुण है और वह प्रतिध्वनि रूप आ स्पष्ट होता है आकाश में है आपने खुद बोला प्रतिध्वनि आ गई प्रतिध्वनि से स्पष्ट होता है आकाश में शब्द करता है वायु में शब्द स्पर्श दोनों है कौन सा स्पर्श है अनुष्ट अशिक स्पर्श है वायु में और शब्द क्या है वी वी जब करके, सी करके आवाज आता प्रत्येज आवाज के साथ चलता वह अनुकरण कि ही बोलता है वो अनुकरण। गया विप कैसे बोला बोलता है क्या बुश। वो, बोलता है क्या? गया आप अनुकरण करके ना उसकी फुस को भूस करके बोले अनुकरण में ऐसे होता है हो गया दै कर गिरा गी वो जो गिरा वो दै बोला गया आवाज जो आई उसका जो गिरा, तो गिरा वो करके करके बोलेगा आवाज आया वो अनुकरण करते देखा तो कहा कर जा रहा है तो इसलिए वायु कब चलने का अनुकरण करके बोल रहे बता वो बताए और अग्नि में भी शब्द कैसे भुग भूक जल रहा है आप भी बोलते है ने भुगु भुगु भुगु भुगु, भुगु इति ध्वनि अग्नि आकाशता एव गुणा। आकाशे गुण आकाश में शब्द है सृतन रूपि वायद स्पर्श वायु वायु में शर्शदुकारेण दर्शते वायुगत शब्दुकरण के द्वारा दिखा रहे हैं तत्रा अनुकरण इसी आगे भी अनुकरण ही समझना शब्द के बारे उस उस उस में सुस्पर्श मायुमेरा अनुस्पर्श पदारे अनुष्ण सुपर्श व नौ शब्दर्श रूपी त्रयोग गुणा वंदी में तीन शब्द स्पर्श और रूप। क्रमेण अंदको क्रम से बता रहे सबसे सब पहले बता रहे शब्द गौणा है ध्वनि ध्वनि होता है स्पर्श और रूप क्या है उसमें कहते जले बुल्वनि ही शीत स्पर्श शुक्ल रूपम रस माधुर्यम पुष्ट स्पर्श जल में स्पर्श मैंने वन्य में स्पर्श क्या है उष्ट स्पर्श और उसका रूप क्या है प्रभा रूप हमने भाष्वर शुक्ल तेजस्वी में एक लोग शुक्ल प्रकाश तत्व शब्द विशिष्ट भास्कर शुक्ल को प्रभा रूप कहते हैं अब आइए जल में जल में शब्द रूप रस और स्पर्श शब्द स्पर्श रूप और रस कं से बोलो शब्द स्पर्श रूप और रस शब्द क्या जल में बुलू ध्वनि अनुकरण क्या बुलबुल बुल कर ना पाने बुल ध्वनि स्पर्श शीर्षपर्श और शुक्ल रूपम मने अभास्वर शुक्ल रूप है प्रकाशकत्व शक्ति रहित प्रकाशकत्व शक्ति रहित जो भास्कर शुक्ल है उसको कहते हैं अब शुक्ल रूपम रसो माधुरी मीलितम और रस कौन सा है मधुर रस एव मधुर रस जल में मीठा रस होता है जले शब्द आदि रसानता चतर गुणा जल में सबसे शुरू करके रस पर्यत चार गुण होते हैं ताना को बता रहे जले बुल्वनि शीत स्पर्शा शुक्ल रूपम रसो माधुरी भूमौ शब्दादि गंधानता पंच गुणा तान उदाह और पृथ्वी में सबसे लेकर के गंत के पांच गुण हुआ करते हैं उनको एक क्रम से बता रहे हैं भूम कर करा शब्द ठिन्यम स्पर्श्य नीलादिकम चित्र मधुर पृथ्वी में कड़गड़ाश्रत को फाड़ो कड़तर कड़तरता है लकड़ी वगैरह पार्थिव चीजें फाड़ेंगे कड़गड़ा शक्त आता है काठिन्यम स्पर्श्य और कौन सा स्पर्श पृथ्वी में कठिन स्पर्श असली पृथ्वी कठिन होता है नीलादिकित्र रूपम और नील आदि से लेकर सात रूप नाम से सातो रूप पृथ्वी में मधुर आदि को रधुर अम्ल आदि सत प्रकार का रस पृथ्वी होता है सुरभीत्र गंधव दौ इत्यंत उत्तम अर्थम समृद्धि सुर और इतर मनगण सुधर दोनों गंध भी पृथ्वी ही होता है सुरभीत्र गंधव दौ गुण सम्य विवेचिता श्रोत घर भी और उस इतर अर्थात इतर गुण है ये दोनों ही गंध उसी पृथ्वी का दो प्रकार के गंध भी उसके गुण समझो इस प्रकार है गुणों की हमें सम्यक प्रकार से वेचन कर बता दिया किस तत्व में किस भूत में कौन से कौन से गुण होते हैं और आप इंद्रियों के द्वारा जानिए किस इंद्र से हम कौन से कौन से गुण को ग्रहण करते हैं त्र तो श्रोत्र के द्वारा स्पर्श ग्रहण करते हैं तो चक्ष के द्वारा रूप को जिहा के द्वारा रस को और घाण के द्वारा गंध को हम ग्रहण करते हैं एवं गुण तो भेदिदाय भेद बना गुण से भी तत्वों में भेद आया और कार्य के अनुसार भी तत्व में भेद को भेल कराने बताने के लिए कार्याणी ज्ञानेन्द्रिया का भूतों के कार्य है ये। आकाश कार्य कौन है श्रोत शक्ण करता है और वायु का कार्य है तद इंद्रिय स्पर्श ग्रहण करता है वन्य अग्नि का कार्य है चक्ष इंद्रिय करता है वो रूप को जल का कार्य है रसने ग्रहण करता है वो रसको पृथ्वी का कार्य है ग्रहण ग्रहण करता है वो गंधो कार्य को देखने से भी लगता है पांचों गुण से भी पांच भूत अलग है कार्य से भी पांच भूत अलग है यदि पांच, पांच एकात्मक होता तो कार्य भी एक होता अलग अलग क्यों अलग अलग इंद्रिया है यहां व्यापारां इतने का स्थान का का का का से दर्शति इतनी इंद्र दृष्टि से भी पांचतत्म के व्यापार के दृष्टिकोण से मुखागोलस्थम कहाँ रहते हैं कर्णागोलो में ये जो गोलक में चक्ष इंद्रिय जिह्वा में ये चरम में है, परस्पर्श्रिय अग्नि का कार्य चक्षु, वो या गोलक चक्षु गोलक में विद्यमान है जिह्वा रूपी गोलक में रशेंद्रीय विद्यमान है जल का कार्य और गंध कार्य नाकान इस तरह से तथा का स्थान भी भिन्न भिन्न नहीं व्यापार भी भिन्न भिन्न शब्दाधि ग्राहक्रमात एक शब्द करता है एक स्पर्श को एक रूप को एक रस को एक गंध को सूक्ष्म कहते हैं भाई ये कैसे आपने जाना है सारी बातें देखा है क्या आपने कभी कहते नहीं हम तो भी नहीं देखे देखे तो बोले कैसे कथ सौ आगे हेतु हेतु पहले दिया ना सूक्ष्म से कई चीजें हम देख, देख नहीं पाते हैं बाह प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं कर पाते इतने से वस्तु नहीं है नहीं कह सकते कार्यों के द्वारा अनुमान किया जाएगा वहां रूप ज्ञानम सकरणगम रूप ज्ञानम सकरणगम कार्य घटवत् दंड कर्ण करना? करना चक्षी हो सकता है, क्यों? वह कर्ण चक्ष कर्णाल सत्व्युक अंजकृत हुए भी वह अभिव्यक्त नहीं होता और है ना? वह कारण कौन होगा चक्षु होगा क्योंकि अन्य इंद्रियों के रहने पर वह ग्रहण नहीं होता रूप किंतु चक्षु के होने पर ही ग्रहण होता है धावे और ये सारे ज्ञान इंद्रिय कैसी है? प्राया, हैं? प्राय इनका ये स्वभाविमुख भारी भावते रहते हैं पर प्रायः धावेत प्रमाणं प्रत्यक्षरीवा भा तचपलिया दृष्ट्युपल प्रत्यक्षी दुर्लक्षिहा इंद्रियों के प्रति लक्षणी एक तैषा स्वभाव स्वभाव है प्राय भैर्मकोतेंच का निर्देश श्रमते